पथरावली दो सौ श्रीमती ओली बुल को लिखित तिरसठ सेंट जॉर्जेस रोड लंदन 30 मई अठारह प्रिय श्रीमती बुल परसों प्रोफेसर मैक्स मूलर से मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई वे संत जैसे हैं और 70 वर्ष के होने के बावजूद युवक की तरह दिखते हैं और उनके चेहरे पर एक भी छुरी नहीं है काश उनके भारत और वेदांत के प्रति प्रेम का अर्धांश भी मुझे मिलता साथ ही वे यो, योग में भी रुचि लेते हैं तथा उसमें विश्वास रख करते हैं केवल वे भगवाद योग को बिल्कुल नापसंद करते हैं सर्वोपरि रामकृष्ण परमहंस के प्रति उनकी श्रद्धा आगाध है और उन्होंने नाइन्टीन सेंचुरी में उन पर एक लेख लिखा था उन्होंने मुझसे पूछा आप संसार भर में उनके नाम प्रचार के लिए क्या कर रहे हैं रामकृष्ण ने वर्षों तक उन्हें मोहा है क्या यह शुभ संवाद नहीं धीरे किन्तु स्थिरता से यहाँ कार्य चल रहा है अगले रविवार से मैं अपने साधारण भाषण प्रारंभ करने जा रहा हूँ सदा कृतज्ञ सह आपका विवेकानंद दो कुमारी मेरी हेल को लिखे तिरसठ सेंट जॉर्जेंस रोड लंदन दक्षिण पश्चिम तीस मई अठारह सौ छियानवे प्रिय मेरी अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला तुम्हें निसंदेह ईर्ष्या नहीं थी किंतु जो था वह गरीब भारत के प्रति अकस्मात सहानुभूति थी जो भी कुछ हो डरने की आवश्यकता नहीं है कुछ सप्ताह पूर्व मदर चर्च को मैंने एक पत्र लिखा था आज तक उनसे एक पंक्ति भी जवाब में न मिला मुझे डर है कि कहीं अपने दल के साथ संन्यास लेकर उन्होंने किसी कैथोलिक चर्च का आश्रय तो नहीं ले लिया है घर पर चार चार प्रौढ़ कुमारियों के रहते हुए माँ के लिए सन्यास लिए बिना और उपाय ही क्या है अध्यापक मैक्स मूलर के साथ बहुत अच्छी तरह भेंट हुई वे ऋषि जैसे हैं वेदांत की भावनाओं से पूर्ण हैं इस बारे में तुम्हारी क्या धारणा है बहुत दिनों से ही मेरे गुरुदेव के प्रति वे अत्यंत संधा रखते हैं उन्होंने नाइन्टीन सेंचुरी में आचार्य पाल के संबंध में एक लेख लिखा है और वह शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है भारत संबंधी विविध विषयों में उनके साथ लंबी वार्ता हुई हाय हाय भारत के प्रति उनके प्रेम का अर्धांश भी यदि मुझमें होता यहाँ से एक दूसरी छोटी सी पत्रिका हम निकालना चाहते हैं ब्रह्मवादिन का एक क्या समाचार है उसका प्रचार तो अधिकाधिक कर रही हो न यदि चार उत्साही प्रौढ़ कुमारी मिलकर एक पत्रिका को भनी भांति चालू न कर सकी तो मेरी सारी आशाओं पर पानी फिर जाएगा तो मैं बीच बीच में मेरा पत्र मिलता रहेगा मैं सुई तो हूँ नहीं कि जहाँ कहीं खो जाने का डर हो अब यहाँ पर मैंने कक्षा चालू कर दी है आगामी सप्ताह से प्रति रविवार भाषण देना प्रारम्भ करूँगा कक्षा बड़े पैमाने पर चल रही है सारे मौसम के लिए जो मकान किराए पर लिया गया है वहीं पर भी कक्षा की व्यवस्था की गई है कल रात मैंने खुद भोजन बनाया था केसर गुलाब जल जावित्री जायफल दालचीनी लौंग इलायची मक्खन नींबू का रस प्याज किशमिश बाद काली मिर्च तथा चावल ये सब मिलाकर ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई थी कि मैं स्वयं ही उसे गले से नीचे नहीं उतार सका घर पर हींग नहीं थी नहीं तो कुछ हींग मिलाने लेने पर कम से कम निगलने में सुविधा होती कल एक आधुनिक फैशन के विवाह में सम्मिलित हुआ था मेरे एक मित्र कुमारी मूलर नाम की एक धनी महिला ने एक हिंदू बालक को गोद लिया है एवं मेरे कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए मैं जिस मकान में रहता हूं उसी में एक कमरा किराए पर लिया है वे ही हम लोगों को उस समारोह को दिखाने के लिए ले गई थी उनकी एक भतीजे अथवा भांजी भधू होने वाली थी और वर भी किसी न किसी का भतीजा अथवा भांजा अवश्य होगा विवाह का समारोह देर तक जारी रहा ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं मैं तो परेशान हो गया तुम जो विवाह करना नहीं चाहती थी हो मैं उसे पसंद करता हूँ अच्छा तो अब मैं विदा चाहता हूँ तुम सब मेरी प्रीति ग्रहण करना अधिक लिखने का अवकाश नहीं है अभी कुमारी मैकलाउड के घर पर मध्यान्ह भोजन के लिए चलना है इति। तुम लोगों का चिर शुभाकांक्षी विवेकानंद श्री दो श्रीमती ओली बुल को लिखे तिरसठ सेंट जॉर्जेंस रोड लंदन दक्षिण पश्चिम 5 जून अठारह सौ प्रिय श्रीमती बोल राजयोग पुस्तक की बहुत बिक्री हो रही है शारदानंद शीघ्र ही अमेरिका जा रहा है मेरे पिताजी यद्यपि वकील थे फिर भी मेरी यह इच्छा नहीं है कि कोई जिसे मैं प्यार करता हूं वकील बने मेरे गुरुदेव इसके विरोधी थे एवं मेरा भी यह विश्वास है कि जिस परिवार के कुछ लोग वकील हों उस परिवार में अवश्य ही कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी हमारा देश वकीलों से छा गया है प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयों से सैकड़ों वकील निकल रहे हैं हमारी जाति के लिए इस समय कर्म तत्परता तथा वैज्ञानिक प्रतिभा की आवश्यकता है इसीलिए मेरी इच्छा है कि माँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने यदि कदाचित सिद्धि लाभ ना भी हो तो भी उसने बड़े बनने की तथा देशवासियों के यथार्थ उपकार करने की चेष्टा की इतना जानकर भी मुझे संतोष होगा अमेरिका के वायुमंडल में ही एक ऐसा गुण है कि वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो कुछ अच्छा अंश है उसे विकसित कर देता है मैं चाहता हूँ कि वह निडर तथा साहसी बने एवं अपने तथा अपने जाति के लिए कोई नवीन मार्ग आविष्कार करने के लिए यशासाध्य प्रयत्न करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भारत में बिना विशेष प्रयास के अपना जीवन निर्वाह कर सकता है सप्रेम आपका विवेकानंद पुनश्च गुडविन अमेरिका से एक मासिक पत्र प्रकाशित करने के संबंध में तुम्हें इस डाक से एक पत्र भेज रहा है मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कार्य को जारी रखने के लिए इस प्रकार का कोई आयोजन करना आवश्यक है जिस रूप से वह कार्य करना चाहता है मैं भी उसी रूप में उसमें सहायता प्रदान करने की यथासाध्य चेष्टा करूंगा। मैं समझता हूं कि संभवतः नंद के साथ जाने को प्रस्तुत है दो भगनी निवेदिता को लिखित तिरसठ सेंट जॉर्जेस रोड लंदन सात जून अठारह सौ प्रिय कुमारी नोबल मेरा आदर्श अवश्य ही थोड़े से शब्दों में कहा जा सकता है और वह है मनुष्य जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे व्यक्त करने का उपाय बताना यह संसार अंधविश्वासों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है जो अत्याचार से दबे हुए हैं चाहे वे पुरुष हों या स्त्री मैं उन पर दया करता हूं, परंतु अत्याचारियों के लिए भी मेरे अंदर करुणा है एक बात जो मैं सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट देखता हूँ वह यह कि अज्ञान ही दुख का कारण है और कुछ नहीं जगत को प्रकाश कौन देगा बलिदान भूतकाल से नियम रहा है और हाथ हाय युगों तक इसे रहना है संसार के वीरों को और सर्वश्रेष्ठों को भोजन हिताय भोजन सुखाय अपना बलिदान करना होगा असीम दया और प्रेम से परिपूर्ण सैकड़ों बुद्धों की आवश्यकता है संसार के धर्म प्राणहीन परिहास की वस्तु हो गए हैं जगत को जिस वस्तु की आवश्यकता है वह है चरित्र संसार को ऐसे लोग चाहिए जिनका जीवन स्वार्थहीन ज्वलंत प्रेम का उदाहरण है वह प्रेम एक एक शब्द को वज्र के समान प्रभावशाली बना देगा मेरी दृढ़ धारणा है कि तुम में अंधविश्वास नहीं है तुम में वह शक्ति विद्यमान है जो संसार को हिला सकती है धीरे धीरे और भी अन्य लोग आएंगे साहसी शब्द और उससे अधिक साहसी कर्मों की हमें आवश्यकता है उठो उठो संसार दुख से जल रहा है क्या तुम सो सकती हो हम बार बार पुकारें जब तक सोते हुए देवता न जाग उठे तब तक अंतर्यामी देव उस पुकार का उत्तर न दे जीवन में और क्या है इससे महान कर्म क्या है चलते चलते मुझे भेद प्रभेद सहित सब बातें ज्ञात हो जाती है मैं उपाय कभी नहीं सोचता कार्य संकल्प का अभ्युदय स्वतः होता है और वह निज बल से ही पुष्ट होता है मैं केवल कहता हूँ जागो जागो अनंतकाल के लिए तुम्हें मेरा आशीर्वाद सस्नेह तुम्हारा विवेकानंद